परमाणु सिद्धि का अनुमान चल रहा था विवाहित तो हो गंधा एक गंध कारण जन्य दे गंधत्वाद कारकवाद तो। विचार करते हुए कहा था कि वैशेषिक दर्शन पीलु पाकवादी है कोई भी चीज बनता है उत्पन्न होता है वह कारण के मूल स्वरूप तक नाश होता है इसे घड़ा बनना है मिट्टी से सीधे घड़ा नहीं बनेगा मिट्टी से पूरा परमाणु तक चला जाएगा नष्ट तो परमाणु में सारा घड़ा आरम्भ जो आवश्यक चीजें हैं वो परमाणु में तैयार हो जाएंगे फिर वो परमाणु कािक्रमण ना घड़ा बन जाएगा बता तो रहे थे इसलिए न कल हम भी रोटी खाते हैं सभी रोटी खाते हैं स्त्री में वही रोटी ज बन जाता है पुरुष में वीरिय बन जाता है कैसे हो गया स्थूल स्थल नहीं हो सकता है ना इसे मानना पड़ता है कि वो रोटी परमाणु तक नष्ट हो गया अंदर में पक बचने का मतलब परमाणु तक वो टुकड़ा हो गया अलग अलग हो होते गया। और परमाणु में जरा रजारंभ कर आ गया स्त्री में वीर आरम्भ अनुकूल तत्व तो उसमें हो जाते हैं ये ईश्वर की इच्छा अथवा जीव का अदृष्ट उसके अनुरूप वो चीज में परमाणु में वो सामर्थ्य आता है जीव का अदृष्ट और ईश्वरीय इच्छा के वजह से उनसे क्या हो जाता है वीर बन जाएगा किसी कुछ किसी कुछ उसी प्रकार से जब पहला गंध पैदा हुआ था उसका आश्रय कौन होगा परमाणु इस तरह से परमाणु की सिद्धि क्योंकि कोई स्थिर तत्व के बिना कोई चीज उत्पन्न भी नहीं होता इसलिए परमाणु को भी मानना जरूरी है क्षणिक हो उसे क्या पैदा होगा जब तक पैदा हो करके उस पैदा हो वस्तु का आप अनुभव कर पाएंगे उससे पहले नष्ट हो जाएगा हो क्षणिकों होगा तो इसलिए स्थिर तत्व भी मानना जरूरी होगा वैशिष्य के अनुसार सर्व क्षणिक कहेंगे बौद्धों के अनुसार सर्व कहते हैं तो परमाणु सिद्धि नहीं हो पाएगा लेकिन सारा जगत ही सिद्ध नहीं उनके मत के अनुसार अतए हमें स्थिर तत्व तो मानना पड़ा तो का नाम परमाणु है एकदगंध कारण न जनित है एकद प्रथम गंध प्रथम गंध जो पाकच गंध है पृथ्वी के परमाणुगत प्रथम जो वह स्व स्वकारण के द्वारा जन्मी है उसका अपना कारण क्या होगा वो परमाणु हो क्यों गंध होने से कार्य होने से एक पटगत रूप के समान, पटगत रूप जो है कहा पैदा हुआ पट में पट स्थिर ना होता तो रूप वहां पैदा नहीं होता जब पट रूपी संवाय कारण में जैसे रूप पैदा हो जाता है परमाणु रूपी संवाय कारण में प्रथम पाकज गंध पैदा हुआ इन वे हाँ परमाणु नित्य परमाणु में रहने वाले रूप रसगंध स्पर्श नित्य हमने कल लिखा लिखाया रूप रसगंध स्पर्श नित्य परमाणु नीति नहीं लिखाया वो जहां रह रहे हैं वो नित्य है, परमाण नित्य है। परमाणु नित्य हम कह रहे हैं परमाणु नित्य हम गंध को नीति नहीं कर रहे परमाणु नित्य है परमाणु में गंध पाक से पैदा हुआ प्रश्न यह है हम सबको गंध का अनुभव हो रहा है गन के परमाणु का अनुभव किसने किया इसलिए परमाणु को सिद्ध करना जरूरी हो गया और गंध से सिद्ध करना आसान इसलिए है क्योंकि सभी जानते हैं चीज कुछ जल रहा है या कुछ पकड़ रहा है यहां आ रहा है गंध सुगंध या दुर्गंध जो भी है आप वो दूर में है वहां तक पहुंच जाता है कैसे पहुंचा कोई कण उड़ के रहा है दिख रहा है वो है फिर कैसे करेगा हवा कैसे करेगा हवा में गंध तो आ ही नहीं सकता हवा में गंध गुण है ही नहीं, नहीं हवा कैसे लाएगा तो ये कहना पड़ेगा हवा चलता है हवा के साथ पार्थिव परमाणु आ रहे हैं वो पार्थिव परमाणु आपके नाक में घुस जाते हैं तब आपको गंध का ज्ञान होता है तो पार्थिव परमाणु मुख्य है वो आधार है उसमें गंध पैदा होता है गंध पैदा होने से गंध अनित्य हो गया तो परमाणु नित्य हो गया कि नहीं हो गया अत पृथ्वी में पैदा होने वाला गंध मान पृथ्वी के परमाणु में पैदा होने वाला गंध रूप रस स्पर्श चारों अनित्य है और परमाणु नित्य है यदि वो नित्य ना होता हैं? फिर कहा पैदा होते है आते उस कारण को हम एक स्थिर नित्य रूप मानना पड़ेगा तभी तो पैदा हो सकता है कोई स्थिर वस्तु पर खड़े होकर के आप कुछ और पैदा करते हो ना ये आपके नीचे का धरती खिसकता रहे आप क्या पकड़ी पका पकाओगे आपकी हालत खराब हो जाएगी अर्थव्य होने लग जाए आदमी की हालत खराब हो जाती भागता उदर, हो है भागुता इधर उधर तरसा हो जाता है स्थिर आधार की जरूरत है कोई भी कार्य पैदा करना है स्थिर आधार के बिना कार्य उत्पन्न हो नहीं सकता वस्तु है जो पाक जो प्रथम पाकजगर कारणभूता वस्तु वह नि, निश्चित रूप नित्य होगा और उसका नामकरण हम क्या कर रहे हैं परमाणु के नामकरण कर दिया वैसे ठीक है कार्यत्वात दूसरा है तो क्या दिया एक तो गंधत्वा है तो दूसरा कार्य क्योंकि कोई भी कार्य हो वह एक स्थिर कारण में ही उत्पन्न होता हो देखने को मिलता है दृष्टांत ए जैसे कि घटा है जो प्रसिद्ध घटा है वह भी स्थिर कारण में ही पैदा हो रहा है न पिंड से उपाय तो कहते आप पीलू पाक क्यों मानते नहीं है खड़ा होता है पिटर पाक मान लो परमाणु को पाक का आधार मान रहे ना आप क्या जरूरत है सीधे आम को आधार मान लो आम ही पक गया आम परमाणु तक नष्ट हुआ और परमाणु से और पका हुआ आम के सारा स्वरूप बन करके आ गए ऐसे तो मानने की क्या जरूरत है क्योंकि आप भास में डालो रोज निकाल के आप देखो आम तो वही रहता है ना आम तो कई परमाणु तक नष्ट होता हुआ देखा नहीं किसी ने जो आपने हरे रंग का आम डाला था घास में खट्टा था कड़क था और गुंद, उसे था। है नहीं। उसका आपने जो आम अंदर डाला वो आम अंदर अंदर ही घास के अंदर जो परमाणुमय हो जाए ऐसे भी क्षण आपके सामने आता है और उस परमाणु में पक्व आम के अनुरूप सुगंधित सुगंध मृदुता मधुरता ये सब के युक्त होकर क्या रहे क्या ये हरा बनता पीला ये सब पर परमाणु में बना और परमाणु चुनका तो विक्रम है ना पक्का आम बन गया ऐसे मानने में कुछ विषयों को देख तो बड़ा कठिन होता है मानना कुछ में तो मानना भी पड़ता है अगर दूध का दही बन रहा है यहां आपको मानना पड़ेगा आप दूध को रात्रि में चावल डाल दो नौ बजे एक बजे उठ के देखो उसको अब क्या है वो दूध है वो न दही है दही भी बना नहीं है अभी तक दूध भी नहीं है वो दूध नाश होते जा रहा है दही बनने बनने जा रहा है और बीच में क्या है आप अगर नाम नहीं रखे आज तक नहीं में उसका नामकरण ही नहीं हुआ है बीच की अवस्था का दूध जानता है सभी दही जानते उस अवस्था का चीज को लेकर आप चाय नहीं बना सकते जहां रखो गर्म फसल फट, फट फट फट फट जाएगा घर खराब हो जाएगा है ना फटेगा वो और दही को लेकर बांध करो दही का काम करो कोई भी नहीं बनेगा उस तक बनाने नहीं तो मैंने इसका नाश तो हो रहा है यह तो उससे से एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप जाने का बीच में वो नाश जरूर होकर फिर बनता है सभी में ऐसी दिखाई नहीं देता लेकिन उसके आधार पर ये कह देते हैं परमाणु तक नाश मानना पड़ेगा सब पूर्व पक्ष नहीं कहता है परमाणु तक नाश न ना मान करके अवैवीभूता आम्र में ही ये सब बदलाव मान लो इसलिए कहते पिंड से पिंड सेव उपाधित तो तो तो पिंड मने अवैवी पिठर है पिठरपाक है ये लोग पिठर कोई ही सीधे ही आप कारण मान लीजिए उसी में सारा बदल गया मान परमाणु तक जाके फिर बदलना ऐसा मानने की जरूरत नहीं है वैसे कहता ऐसा नहीं हो सकता है तो समान वृक्षणाम रूपवादी ना पे तथा भाव प्रसंग है समस्या हो फिर कार्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे आप कौन किसका कारण हुआ क्या पता चलेगा कि आम में रूप भी बदल गया रस्सी बदल गया गंदी बदल गया स्पर्श बदल गया अब कौन किससे बदला है हैं रूप से रस बदल गया रस से रूप बदल गया क्या कौन किसके प... क्योंकि समान काल अनेकों हैं और अनेकों बदलाव दी कर रहा है एक ही आधार सभी का कारण मानोगे तब व्यवस्था बनेगा रूप परिणाम के प्रति कारण है रस परिणाम के प्रति कारण है दंड परिणाम के प्रति कारण है स्पर्श परिणाम के प्रति कारण है किसके प्रति उस स्थूल चीज को कारण मानोगे इसीलिए हमें मानना पड़ेगा उसके तत्त परमाणु तक जाना पड़ेगा तत् समान कक्षाणाम क्षणान तत्मान क्षणान क्षणान तत् समान क्षण में विद्यमान रूपाली नाम तथा भाव कारण भाव प्रसंग गंध का जनक क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि घटारी के आधारभूत मृत पिंड को ही गंध का जनक मान लेंगे परमाणु की क्या आवश्यकता ऐसा आप संशय नहीं कर सकते क्योंकि समान क्षण में होने वाले रूपाली में भी तदरुपता मैंने गंध की जनकता गंध का संशय हो सकेगा जो क्या प्रमाण है कि जो मृत्यु का ही गंध का कारण है घटका भी कारण है रूप का भी कारण है सबका कारण कैसे मानेंगे मृत्यु का, से मृत्ति का ऐसे घट पैदा हुआ तो मृत्यु का घट के प्रति कारण माना जाएगा इन वही मृत्यु का गंध के प्रति भी कारण हो जाए वही मृत्यु का रूप के प्रति भी कारण हो जाए यह हम माने में कोई व्यवस्था इसको दे। एक युक्ति नहीं दे पाएंगे ऐसा ही है कि निर्णय अपने दे पाएंगे इसे कोई शंका कर दे नहीं पृथ्वी जो मृतिका का जो रूप है वो घट के गम के प्रति कारण है तो आप नखारोग आपको कहाना पड़ेगा एक नियम बनाना पड़ेगा तब तो कारणगत याद्रश गुण है वह स्वरगत तादृश गुण के प्रति कारण होगा तब तो मृत्यु का मेरे मतलब गंध ही घट के गंध के प्रति कारण होगा तब भी समस्या खड़ी हम कर देंगे मृत्यु का गंध कारण हुआ ना मृत्यु का तो कारण नहीं हुआ तो मृत्युगा का गंध कहने का तात्पर्य क्या होता है फिर अंत में परमाणु तक जाने ही पड़ेगा परमाणु पड़े का गंधी माना पड़ेगा एक अवयवी का गंध दूसरे अवयवी के गंध के प्रति कारण नहीं हो सकता खुद ही उन लोगों का नियम है इनका नहीं कार्यों का भी ये आप पूर्व पक्ष समय नहीं आये कि स्वगत कांड का लक्षण क्या कहा था उन्होंने कार्य तत्समि यथा तंतु पटसे तंतवा पटसे पटच स्वगत मूलवी आटच स्वगत पट रूप के पटु ये कह दिया फिर क्या गया उन्होंने तंत्रुप पट रूप के प्रति असमय कारण कह दिया ये तो सिद्ध किया ना क्योंकि हम पूछेंगे उनसे ये पट रूप के प्रति पट कारण है पट का सफेद रूप के प्रति पट कारण है तो पट का नील रूप के प्रति पट कारण है तो प्रश्न उठेगा पट एक स्वभाव वाला कभी सफेद रूप का कारण बन जाए कभी नील रूप का कारण बन जाए कैसे हो सकता है का जवाब देना पड़ता है नहीं नहीं पट पट रूप का समय कारण है लेकिन उसके असली असमय कारण कौन है तंतु रूप है तंतु सफेद है तो कपड़ा सफेद होएगा तंतु लाल है तो कपड़ा लाल होएगा इसलिए पट रूप के प्रति पट समवय कारण होने के बावजूद भी उसके रंग का निश्चय कौन करता है तंतु ही करता है अर्थात तंतुगत रूप ही पट रूप का निर्णायक हो जाता है तंतुरूप पट रूप को जब पैदा करता है उसे आधार क्या है उसके लिए पट आधार होता है तंत्र नहीं होता तंत्र पट में अवस्थित होकर पटरूप को पैदा करता है तंत्र कहा तंतुओं में पट का समय का तंतु है उसमें रहने रूप को हम क्या मानेंगे तंत्र पट में है स्वसवाय समय तत्व संबंधी कहा और वहीं पर पटरूप पैदा हो रहा है एक आधार बन गया कि नहीं बन गया इस तरीके से वो लोग मानते हैं कहने का तात्पर्य हुआ कारणगत गुण ही कार्यगत गुण के प्रति कारण हुआ केवल सीधा कार्य नहीं इसीलिए इनका कहना है तस समान क्षणा नाम रूपादि नाम अपे क्योंकि उसके समान क्षण में होने वाले रूपादि में भी गंध कारण आदि आशंका हो सकती है अतएव उचित नहीं अवैवी को ही गंदादी के प्रति मान लेना उत्पत्ति कारण मान लेना उचित नहीं है इसी आते अत क्या मानना पड़ा परमाणु को मानना पड़ा अच्छा वाद आस्पद कार्य परमाणुगत पाकज नील रूप भी प्रतिपन्न कार्य नील कारण जम कार्यवातमीलवत प्रतिपन्न विवादास्पद कार्य कौन है परमाणुगत पाकज नीलादि रूप विवादास्पद कौन है पार्थिव परमाणुगत पाकज नीलादि रूप ये पक्ष है एक नील कारण जम उस नील रूप के समवाय कारण परमाणु से जन होता है उस नील रूप के समवाय कारण कौन है परमाणु उससे जन्य होता है या हमेशा परमाणु जैसे पलानुमान में भी एक गंध कारण न लिया था ना गंध कारण परमाणु पर रूप कारण परमाणु कार्य होने से गृहमान नीलवत दृष्टां क्या दिया गृहमान जो नीलवत जैसे पट गत गृहमान नील रूप के समान और पक्ष सकता है इसमें अनुग्रह कोई तर्क नहीं है ज्जत कार्यम तत्स्व कारण जन्यम यज्ञत कार्यम तत्स्व ऐसे कहने में कोई अनुकूल तर्क नहीं आप एक दिया जैसे यत्र धुआं तर्क्र वनी कह दिया कोई क्या सकता है अरे धुआं हो वनी ना हो इसे क्या तर्क है आपके पास धुआं भले हो किंतु वन्नी ना हो तो क्या तर्क दोगे तब यदि धूम सन्नी नदि किंतु वन्नी वन्य नदी चेत तभी धूमो वन्नी जन्य न सर्क फिर तो कहना पड़ेगा धुआं वन्नी से जन्य ही नहीं होता कार्यकार का विघटन कर दो वही सबसे बड़ा तर्क है कार्य भाव कोई भंग करने के आप तर्क दे दोगे तब अगले को मानना पड़ता है कि इसके पास जवाब क्या हम कारे फिर तो धूम वन्नी वन्नी वन्नी वन्नी वन्नी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं है, है, है, पर धूम धूम धूम ही मानना पड़ेगा, पड़ेगा। ये ये का रहते हुए कार्य हो, इसका मतलब कहना फिर उसे वो ऐसे कहेगा, हम से तरी, कारण, का कारण व यहां पर कार्यकर्ण विकटक तर्क कुछ है अनुग्राह तर्क अनुग्राह तर्क का भाव कहे अनुग्राह तर्क नहीं है तो सिद्धांती कहता है ऐसा मत कहो हमारे पास अनुग्राह तर्क है अंत्य पदार्थ अनुमे कार्य कारण भाव अनिर्वाह अंत्य अंत्य मे कार्य का नाश करते करते करते करते, करते, करते, करते कर जो अंत मानोगे जहां वह भी स्थिर ना हो अंते स्थिर पदार्थ अदब अंत में एक कोई स्थिर पदार्थ तो स्वीकार नहीं करोगे फिर तो संसार में किसी भी कार्यकारण भाव को आपसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे कौन किसे पैदा हो रहा है कैसे निर्णय लोगे आप ये कोई स्थिर कार्यकारण हो मिलेगा जो भी अंत है वह भी वो भी क्षणिक है वो भी किसने न पैदा हुआ है तो वही हमने जैसे कल बता रहा परमाणु है आपने बोल दिया कोई दूसरा तर्ज नहीं परमाणु नहीं कानू है हमने नहीं कानू क्यों डानू है कोई अंत ही नहीं नाम दिए जाओ अरे कोई न कोई अंत मानना पड़ेगा किसी को भी मानो चलो हमारे नाम जो दे रहे हो नाम नहीं मानते और नाम से तो मानोगे मानो कोई ना कोई नाम को नामकरण तो करना पड़ेगा और वो जिस तो जो अंत करके तुम जो उसका नाम दे ले रहे हो ये अंत है कह करके उस स्थिर है क्या है यदि वो भी है तो किसी और से जन्नी हो जाए फिर वो अंत नहीं रह गया उसका भी कोई कारण हो गया ना फिर इसे जो अंत होगा उसको उस सिर मान नहीं पड़ेगा इस तरह नहीं मानोगे तो कार्यक्रण भाव नहीं माना अंतर पदार्थ अनु कार्यक्रण भाव अनिर्वाह हाँ, यह सबसे बड़ा तर्क है का भाव और का भी नहीं रह गया। अब सामग्री में बताते हैं ये ये है तो ये होगा प्रयोजन ये तो तो तो कहां से हो कैसे दिखा रहे हो आपने सूची का हलवा बेसन का भी हलवा होता है वो पाता बनाने में किसी चीज की भी बना लो बेसन की सूजी की क्यों अरे फ्राई करना चीनी डालना, डालना वो करना है पानी डालना करना कि हलवा तो यही है अब किसी का भी बना लो गेहूं के आटे का बना लो बनाते खाते नहीं तुम्हारी प्रथा नहीं चली है तो क्या हम करें ये नहीं कि दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसे कहा के हलवा भी खाने वाले लोग हैं आपने भी पानी का सब्जी खाया आप कहेंगे बड़ा आश्चर्य होगा पानी की भी सब्जी होता है क्या आपने खाया नहीं है केवल पानी से सब्जी बनता है और कैसे हाँ समझ नहीं आएगा आपको केवल पानी को सब्जी बना के खाया आदमी ने कैसे खाया होगा है सीधी सी बात है छौंका उसने जैसे आप छौंकते सब्जी के और हरा आप सब्जियां अमनिया काट के डालते हो सब्जी नहीं डाला डाला उसने इधर एक किलोटा पानी डाल दिया छौक में उबल गया हो रही हो गया नमक, नमक डाल दिया नमक डाला चावल पका के खा लिया हो, हो गया देखो सब्जी जिसे तुम जैसे पानी का सब्जी पका दिया मैंने, अब भावना की बात है उसको चावल में डाल के खा ली, गरम गरम तो था ही, पानी तो ठंडा होता है पानी का सब्जी गरम गरम छौक भी था सरसों भी है जीरा भी है तेल भी है नमक भी है। क्या नहीं है उसमें सारा है बस नहीं है पानी है <laughs> पानी का सब्जी जिस लोग काला चाय पीते दूध के बिना नहीं पीते क्या ब्लैक टी ब्लैक कॉफी तो हो गया बिना हरा सब्जी का सब्जी पानी का सब्जी बनाकर खा लिया परिस्थिति आदमी को मजबूर ऐसे भी कर देता है आदमी ऐसे भी खाता है आप रूढ़ कर लियो ना लिए भाव की कार्यकार वो कार्यकार जब कर ली हैं, वह अनवे बिना कोई स्थिर कारण का नहीं हो सकता इसे उनका कहना है कि देखो किण भाव अनिर्वाह प्रयोजक व्यति अच्छा अन्य का प्रयोजक भी नहीं रह जाएगा क्योंकि दृढ़ व्यवस्था बना लिया है ये चीज बन रहा है तो चीज होना ही चाहिए यह चीज हो रहा है तो चीज होना ही चाहिए कपड़ा धो रहे हैं तो साबुन होना ही चाहिए अरे बिना साबुन का कपड़ा कोई धो ही नहीं सकता है क्या ये आपकी खोपड़ी आपकी खराब है आप सोचते ही नहीं बिना साबुन के कैसे कपड़ा कोई हैं? ये अलग बात है साफ होना नहीं होना बात यानी उठाया धोने की बात उठी है थी। हमने कब कहा कि साफ कर रहा था है अरे कोई चीज नहीं क्या पानी में धो दिया अरे क्या बात शोर शोर का साबुन है या नहीं है नहीं।, नहीं कुछ तो हमने डाल लिया। हम तो घर कुछ भी नहीं केवल कपड़ा है मेरे पास पानी है धो दिया मैंने क्यों नहीं धो सकता हूँ धोने का प्रयोजन पवित्रता होगी उसमें मन अरे मल नहीं निकले पानी में डाल के निकाल रेश हो गया ना पानी में डाल के निकाल दे सो हो गया अब मल तुम कितनी निकालो आपकी दावा जो है ना वो भी खोखली है आप जितने भी साबुन डालो मल निकल जाता है क्या पूरा ये तो निकलेंगे आप आपकी संतुष्टि मल निकल गया नहीं तो सफेद क्यों लाल हो जाता है धीरे धीरे हो जाता है ना जब यही कपड़ा नया जब था तब सफेद था कि पीला था बिल्कुल सफेद था अब एक कैसा रंग हो गया हमेशा साबुन डालते हो हमेशा मल निकालते हो कलर से क्यों नहीं है ये भी भ्रांति है आप मन निकाल दी कुछ निकल गया कुछ रह गया आम आप महान मल निकल गया <laughs> सब कुछ अपने मन का खेल है आपने साबुन डाल दिया अस्सी रुपया का लाया मैंने स्पेशल एरियल और बढ़िया खुल गया दस रुपया तुमने निर्माण डाला ठीक से नहीं धोया ऐसे कुछ नहीं सबका वही हाल है एक भावना की मन की खेल है सारी चीज अपने आप में संतुष्टि होती है जैसे गरीब आदमी दो रुपए का साबुन रगड़ लेता है तो भी खुश रहता है आप बीस रुपए का साबुन अगर रगड़ते तो भी खुश रहते हो फर्क क्या पड़ा है दो रुपये नहीं निकलता है बीस रुपये साबुन में ही मन निकलता है क्या इन अपनी अपनी संतुष्टि की बात है अब आपका सुगंध आएगा जैसे बीस रुपए वाला स्पेशल सुगंध आता है दो रुपए वाला कम सुगंध आता है सुगंध में फर्क हो मन निकलने में क्या फर्क और दुनिया को बेकूफ बनाने के लिए सारे चमत्कार साबुन ऐसा बच्चा आर पार दिख रहा है <laughs> आर पार दिख है साबुन का तो प्रयोजन आर पार दिखना है क्या <laughs> अरे साबुन का प्रयोजन क्या आर <ार> पार दिखने पर वो साबुन है को दुनिया को बेकूफ बनाने का एडवर्टाइजमेंट और दुनिया सुनते बहुत बढ़िया साबुन आर पार दिखता है अरे साबुन का प्रयोजन का नाश मार दिया आपने साबुन का प्रयोजन था कुछ तो मल निकल जाए पसीने के कुछ दुर्गंध दूर हो जाए पहाड़ पर दिखे न दीखे फर्क पड़ताइमेंट बना देते और दुनिया भी होते। उसको हैं इन कई चीजें हैं अन्य प्रयोजन की प्रयोग हो जाता है कलम है था किस लिए वो लिखने के लिए है ना और किस काम इस्तेमाल करते हो कभी तो कानून कभी वो जो पैजामे का नाटक निकल जाता है ना <laughs> कलम से उठाल देते हो ठीक अनेकों इस्तेमाल हो जाता है लेकिन उसका मुख्य प्रयोजन वो नहीं है ना कलम का मुख्य अनवय वितरेक मुख्य कारण किसा है लेखने का लिखने से ही होगा अनवय वितरेक अन्य चीजों से भले अपन इस्तेमाल करते रहो यानी उसका अन्य जो है लेखनी का लिखने के साथ ही है तदत हर कार्य का अनुभाव का अनवयमित रेख है कलम ना भी हो तो नाट डाल सकते हो कलम ना भी तो कान खुजला सकते हो अन्य साथ से उनसे खचरा सकते हो कलम का अन्यमित रेख होता है लिखने के साथ कम हो या नहीं ये अनवियमित रेख बिना स्थिरता के सिद्ध हो सकता है क्या कहते हैं अंतिम पदार्थ अनुगमे कार्य कारण भाव अहव्य कल्पन कल्पना कर लेंगे अरे कल्पित वस्तु से कभी कोई कार्य होता है आज तक किसने अपने कल्पित वस्तु कोई कार्य सिद्ध कर पाया नहीं कर सकता कुछ क्षणों के लिए संतुष्टि हो सकती लेकिन वह वास्तविक नहीं हो सकता कार्य सिद्ध कल्पना तो सिद्धि वस्तु नो असत ना वस्तु असत्य हो जाएगा अविद्यमान होने से कार्य कारण भाव से असत्य प्रसक्ता हो भाव की भी असत्य प्रसक्ति हो जाएगी तो विश्व असत्य प्रसंग सारा विश्व में ही असत्य की प्रसक्ति हो जाएगी क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग अलग कल्पना करेगा ना कोई कल्पना करेगा मैं मिट्टी से घड़ा बनाता हूं कोई कल्पना कर मैं धागे से घड़ा बना दूंगा कोई कल्पना करेगा हवा से गड़ा बना लूंगा कल्पना करते हो तो कार्यक्रम भाव क्या सिद्ध होगा एक ही कल्पना के अनुसार कार्यक्रम भाव सबको मानना चाहिए कोई जरूरी तो नहीं है ना आप कल्पना कर कोई, दूसरा भी कुछ और कल्पना अधिक कल्पना के द्वारा कोई कार्यकारण भाव कोई अन्य व्यति कभी कोई सिद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि कल्पना के द्वारा उनकी सिद्धि स्वीकार लगोगे वस्तु में असत हो जाएगा वस्तु में असत का मतलब क्या कार्यकारण भाव की असिद्धि हो जाएगी ये वस्तुओं वस्तुनो असत्यूल से कार्यकारण भाव से असत्व प्रसाद प्राप्त हो उसका तो मूलभूत जो कार्यकारण भाव है वह भी असत्य होने लग जाएगा तो समस्त विश्व में ही असत्य की प्रसक्ति हो जाएगी मैंने विश्व का ही उच्छेद का कार्यकांड भाव के बिना इस विश्व का ही उच्छेद होने लग जाएगा यह आपत्ति दिया अतव स्थिर नित्य परमाणु नामक कार्यों को और तत्कार जगत को मानना ही होगा और एक बात करते हैं अर्थ क्रियाकारित्व से सत्वा प्रयोजन और प्रयोजन प्रयोजनानुकूल क्रिया इनकी व्यवस्था आप हैं हर प्रयोजन के लिए एक साधन की व्यवस्था आपने बना लिया है लोक व्यवहार में उस साधन के रूपरेखा अलग अलग होगा लेकिन साधन तो चाहिए ये तो सब मानेंगे यहां से जाना है आप स्कूटर से जाओ मोटरसाइकिल जाओ पैदल जाओ तो कोई ना कोई साधन तो चाहिए जाने के लिए और बिना साधन का मैं चला आ गया पहुंच गया अरे मन से पहुंचाओ और कोई रास्ता है इन मन से पहुंचे तो मन ही साधन बन, बन रहा है ये भी जान पहुंचने का साधन मन बन गया है मन साधन के बिना स्वस्थान से अभिगमन हो ही नहीं सकता इस हर क्रिया में समझना अर्थ क्रिया कारित्व हर वस्तु में निश्चित है ऐसे कोई वस्तु नहीं जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता हर वस्तु का प्रयोजन भले किसी वस्तु को हम समझ रहे हैं आप प्रयोजन नहीं है और फेंक देते हैं लेकिन कोई और है उसको भी उठा के ले जाएगा प्रयोजन सिद्ध कर आप जला देते हैं लेकिन उससे भी संसार में कोई न कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा है उसका धुआं हो रहा है धुआं जा रहा है धुआं आ जाए बिगाड़े की जगह बनाए कुछ तो करेगा धुआं निकला है कुछ तो काम करेगा धुआं और राग जो आप पड़ी वह भी कुछ ना धरती में मिलकर काम कर जाएगा अर्थ क्रियाकारित्व प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है क्रियाकारित्व की व्यवस्था बिना कार्य कारण भाव का और वह कार्य कारण भाव बिना परमाणु का सिद्ध नहीं हो सकता अर्थ क्रियाकारित्व से सत्वाद समर्थ से क्षेत्र आयोग क्योंकि जो है नित्य कारण में अर्थ क्रिया के उत्पादन का सामर्थ्य सदैव विद्यमान है और उस सामर्थ्य की आप छेपण मैंने कुंठित करना या निषेध करना या खंडन करना संभव नहीं समर्थ से क्षेत्र जो समर्थ है जिसमें परमाणु में अर्थिक्रिया कारित्य है उस सामर्थ्य को आप खंडन नहीं कर सकते किसी भी वस्तु का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का निषेध कैसे करते पाएंगे वो सामर्थ्य कहीं ना कहीं साबित हो ही जाता है आप एक जगह निषेध करो दूसरे जगह साबित कर दिखा आपसे तो बड़ी सुविधाएं हैं आप अपने एक टीम से निकाल दो एक आदमी को वो दूसरे टीम में जाके शामिल हो जाएगा अपने सामर्थ्य दिखा देगा वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम से किसको निकाल दो वो जाएगा इंग्लैंड में किसी लड़की किस से शादी करेगा इंग्लैंड का प्रजा बन जाएगा तो वहां का टीम में खेलेगा और दिखा देगा भारत को हरा करके देखो तो तुमने निकाला मैं तेरे को हरा कर दिखाऊंगा हो रहा है तो इस तरह से सामर्थ्य को आप खंड नहीं कर सकते हर चीज का अपना सामर्थ्य और जिसमें सामर्थ्य ही नहीं उसमें सामर्थ्य है कहोगे तो सिद्ध भी नहीं कर सकते नहीं उसको सिद्ध कैसे कर दो हम नपुल नहीं, चार बच्चा पैदा कर सकता है कैसे करेगा नपुल सको तो पैदा नहीं कर सकता भाई। तो सामर्थ्य डालो उसमें कैसे डालोगे नहीं डाल सकते विद्यमान सामर्थ्य का खंडन नहीं हो सकता अविद्यमान सामर्थ्य का संपादन नहीं हो सकता यह लोक सिद्ध सिद्धांत कोई काट को नहीं सकता क्रिया कार्य सामर्थ्य से क्षेत्र इत्यादि युक्तियां तर्क अनुग्राह तर्क हमारे पास होते सहकारी सदसद भाव प्रयुक्त परिहर और कहीं कुछ हेराफेरी दिखता भी है सहकारी कारणों के होने ना होने के वजह से समझ लेना ये कि तंतु में पट पैदा हो गया पट काल में भी तंतु है ना कुछ उस तं, उसी तंत्र से दूसरा पट पैदा कर सकते हो क्या नहीं पैदा कर सकते क्यों हम कहेंगे वहां सहकारी कारण का अभाव है वहां तंत्र हो चुका है तंतु अलग पड़े तंत्र संयोग से पट पैदा होता है और जिस जिस तंत्र संयोग में पट विद्यमान है वहां तंत्र संयोग का अभाव मिलेगा नहीं मिला यानी असमय कारण, का कारण का अभाव है असमय कारण का अभाव संयोग का भाव है तभी नया कार्य बनेगा संयोग तो कारण का अभाव है अतः नया कार्य पैदा नहीं होगा एक कारण से कार्य पैदा होता ही नहीं कभी कारण सामग्री होते हैं सहकारी कारण का एक प्रमुख कार्य कारण है बाकी सहकारी कारण है उनके होने न होने के आधार पर भी कार्य उत्पत्ति और अनुत्पत्ति अनुद्पत्त का निश्चय होता है सहकारी असत भाव प्रयुक्त परिहरणी इसे कहीं आपको दिखाई दे रहा है कारण है कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है आप विचार करके देखिए और कौन से कौन से सहकार्य कारण है और कौन सा सहकार्य कारण नहीं है जिसके उसे से कार्य उत्पन्न नहीं हो रहा यह निश्चय कर लेने से कार्यकाल भाव व्यवस्थित तो हो जाता है सहकारिणाम एव हित पूर्व है लगा सहकारी कारणों को कारण मानो ये बीच वाले हो क्यों मानते हो करके मृतिका को, को भी मृतिका को कारण मानने की जरूरत नहीं है जो सहकारी कारण है ना उनसे घट पैदा हो जाएगा मान लो सहकारी कारणाराम हेतु न अरे तुम मूढ़ आदमी है ऐसे कैसे होगा अरे चाक है डंडा से घुमा दिया चाक को कुलाल खड़ा होकर देख रहा है कुलाल भी है चाक भी घूम रहा है डंडा भी है काटने के लिए चीवर भी है मिट्टी नहीं है तो घड़ा पता हो जाएगा तो कैसे कहता है फिर सहकारी कारणों को कारण मान लो के प्रति मृतिका की जरूरत नहीं मृतिका ही प्रधान है बाकी चीजों में विकल्प हो सकता है डंडे के बिना भी हो सकता है आज कल तो मोटर आ गया ना मोटर चक्र घूमेगा करके डंडे के की जरूरत है तो नहीं फिर मोटर नहीं फिर इसमें सहकारी कारणों में विकल्प हो सकते हैं नृत्य का में विकल्प नहीं है इसलिए कहते हैं कि भाई मूल जो समवा कारण है जिसको हम लोग उपादान कारण करते हैं उसमें हेरा हेराफेरी नहीं हो सकता सहकारी कारणों में हेराफेरी कर सकता तेसामेव चर्मत्व नियम तदुपयोग न कारण कारण को कोई नहीं कैसे सहकारी कारणों को तो तेसाम चरमत्व नियम तदुपयोग क्योंकि जो है पटारी कार्य उत्पादन मान लेना या घटारी कार्यो के उत्पादन मान लेना तंत्रों की या की आवश्यकता है ऐसी आप आशंका नहीं कर सकते क्योंकि उन तंतुओं को ही पर चर्म अंतिम रूपता प्रदान करने में सामग्री का उपयोग होता ही है क्योंकि तंतु पड़ा है ढेर ऊन खरीद के लाओ गोला का गोला बिकता है ना ऊन उलन अब तो बहुत लोग कर रहे हैं औरतें बैठ करके क्या जरूरत है करने की लाओ गोला और पहन लो क्या दो किलो आ गया और दो किलो से तुमको ठंडी दूर नहीं हो रही है नहीं उसको बीनना पड़ेगा आतान वितान करनी पड़ेगी क्यों? और वो करने के लिए कुछ और साधन चाहिए वो चाहिए सब करते रहते बैठ करते फिर बटन चाहिए छेर करना है वो चाहिए सब होकर तब जागे सिर्फ लगा और सिपी सिलाई करनी पड़ेगी सिप लाना पड़ेगा आप बना तो सकते नहीं अनेक सहकारी सामग्री जरूरत है तभी जाके ऊन पहनने लायक हो जाता है धागा कपड़ा बनके पहनने लायक हो जाता है इसलिए कहते कि देखो कि ये जो है ना तेसा में चरमत्व नियम है तदुपयोग उनकी चरमत्व की सिद्धि में ये सहकारी कारण उपयोगी हो जाता है माना तंतु ही मुख्य कारण है इसके साबित करने में सहकारी कारण ही उपयोगी